शववादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत ईश्वर गुरराज्मीति मूर्ति भेद विभागिवद्त देहाय दक्षिणा दक्षिणामूर्त नम ओ शि शांति शांति सामवेद तलवकार साखिया के नोपनिषद इसमें हम लोग नव मंत्र का विचार कर रहे थे ना हम मन सुवेदे नो वेदेति वेदेती यो न स् तद वेद तद वेदा, इस प्रकार के मंत्र शिष्य इसके द्वारा अपना अनुभव का अनुभव के आधार पर निश्चय कहता है भाष्य में कल हम लोग देख रहे थे यो न तदवेद तदवेदर निराशाथ आमनाय उत्ताद ये एक संग्रह वाक्य है यो न तदवेद तदवेदेती यहाँ आगे गैप कर लेना है वो जरूरी है इति इति कहते हैं तो वाक्य के द्वारा क्या करते हैं कहते हैं पक्षांतर निराशार्थम अन्य पक्ष का अर्थात तो अन्य कोई उपाय है अन्य कोई प्रकार है ब्रह्म का ज्ञान का ये नहीं है पक्षांतर का निराश करने के लिए कथन क्यों कहते हैं उक्तार्थ अनुवादार्थ जो पूर्वाध में कहा गया उसको फिर चतुर्थ पाद में अनुवाद करते हैं अनुवाद करते हैं अर्थात अवधारण करवाने के लिए यही एकमात्र उपाय है आगे टीका में इदम सूत्रवाक्यम विवृण्ती इदम सूत्रवाक्यम संग्रहवाक्यम जो भाष्य में यो नदेद तदवेदी इसका विवरण स्वयं भाष्यकार कर रहे हैं यो नो अस्माक मध्ये स एव तद्रह्मेद न अन्य यहाँ थोड़ा और पाठ संशोधन करने का नहीं है आप लोग इसको लिख ले सकते हैं मतलब ब्रैकेट करके ऐसा यो नो अस्माकम मध्य वहाँ ब्रैकेट में इतना रख सकते हैं कि तद ये मूल पाठ में ये नहीं है ये रखने से हमको थोड़ा सुविधा होता है यो नो नो अस्माक मंत्र में है यो नो नो का अर्थ अस्माकम ष्ठी निर्धारण में इसको भाष्यकार स्पष्ट करते हैं अस्माक मध्ये निर्धारण अर्थ में तदवेद तो तदवेद का अर्थ टीका में कहते हैं यो नो अस्मक तदवेद तदवेद का अर्थ दे देते है तद अर्थात विदित अविदित अन्य विदित अविदित से भिन्न ऐसा जो ब्रह्म है जो वेद इति शेष तद विदित अविदित अन्यत्म वेद इतने अंश अगर शेष लगाएंगे अर्थात इसमें तद आ गया और वेद आ गया तद का अर्थ हो गया विदित अविदित अन्यम आगे वेद ये भी शेष में जाता है तो अगर तद और वेद ये शेष का भाग है तो फिर उसको ऊपर में सीधा भाष्य का वो अंश नहीं बनेगा तो इसलिए वो भाष्य में नहीं जोड़ना है शायद पुराना किताब में है क्या योनो अस्माकम मध्ये तदवेद स एव तद्रह्मेद भाष्य में प्रकार है है? मतलब जो आप लोग जो किताब देख रहे हैं योनो अस्माकम मध्ये मध्य तदवेद स एव तद्रह्मेद न अन्य इस प्रकार की पाठ है इसमें नहीं है किंतु किन्तु नया में है तो अगर है तो उस अंश को ब्रैकेट कर दीजिए क्योंकि वो मूल पाठ में नहीं होना आवश्यक है क्योंकि टीका में कहते हैं तद् विदिता विदिता न्यत्म वेद इति शेष अर्थात तदवेद इति शेष वाक्य जोड़ना है अगर भाष्य में ये पद आ जाएगा तो फिर शेष कैसे होगा शेष अर्थात तो अध्यय करना है तो अगर भाष्य में ये उपलब्ध होगा तो फिर ये पंक्ति टीका का पंक्ति नहीं घटेगा इसलिए अगर ऊपर में है तो उसको आप ब्रैकेट में कर दे सकते हैं क्योंकि बड़े महाराज का पुस्तक में भी वह नहीं है इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए अर्थात तो हमको समझने के लिए आवश्यक है क्योंकि टीका स्पष्ट करता है तो टीका जहां कठिन पड़ जाता है तो कहते हैं इसलिए भाष्य में उसको लगा दिया गया अच्छा हम लोगों का बीच में इस ब्रह्मो को जो जानता है किस प्रकार जैसे हमने जाना कैसे जाना टीका में कहते हैं विदित अविदित अन्यतम विदित से भी भिन्न है अविदित से भी भिन्न है ऐसा जो ब्रह्मो को जानता है वही ही ब्रह्म को ठीक जानता है आगे भाष्य में उपास्य ब्रह्म अतो अथ यथा अहम् वेद इति पक्षांतरे ब्रह्मवित्व निरस्यते यथा अहम् वेद जैसे मैं जानता हूँ इस अतो इससे भिन्न प्रकार से जो ब्रह्मों को जानता है मैं कैसा ब्रह्मो को जानता हूँ कहते हैं विदित अविदित से अन्य है इससे अन्य प्रकार जो भी ब्रह्मो को जानता है वो उपास्य ब्रह्म विवास्य ब्रह्मविद है अर्थात वो विदित अर्था अविदित अन्य जो ब्रह्म है उसको वो नहीं जानता है उपास्य ब्रह्म को वो जानता है उपास्य ब्र कह नहीं मतलब उसको ब्रैकेट कर दीजिए अगर रखना है तो ब्रैकेट कर दीजिए मूल पाठ में नहीं रहेगा उपास्य ब्रह्म को जानता है उपास्य ब्रह्म अपने से भिन्न होता है इसलिए वो मुख्य ब्रह्म नहीं है इसको कहते हैं वो उपास्य ब्रह्म विवात अथो अन्य यथा अहम् वेद इति इसका अन्वय टीका में कहते हैं यथा अहम् वेद अतो अन्कारष उपास्य ब्रह्म विवात योजना योजना अर्थात वाक्य का अन्वय कर लेना है भाष्य वाक्य का इस प्रकार अन्वय हो जाएगा यथा अहम् वेद जैसे मैं जानता हूं ब्रह्म को विदित अविदित से अन्य उससे भिन्न जो जानता है अतो अन्य इससे भिन्न प्रकार से जो जानता है वो उपास्य ब्रह्म को जानता है इति पक्ष्यांतरे ब्रह्मविद निरस्यते पक्ष्यांतरे अर्थात उपास्य ब्रह्म को जानने वाला वास्तव ब्रह्म ज्ञानी नहीं है ब्रह्मविव तो नहीं है कुतो अयम अर्थो अवशीय इति उच्यते ये कैसे आपको निश्चय हुआ इससे अन्य प्रकार से जो जानता है वो वास्तव ब्रह्म ज्ञानी नहीं है ऐसा आपको कैसे निश्चय हुआ कुतो अयम अर्थ अवशीयते अवशीयत में दीर्घिकार की सूत्र से आएगा कहा प्रत्यय क्या पूर्व में हसोई कार कुछ ऐसे धातु क्या है सो अंतकरण में कैसे हो जाएगा अकृत सर्वधातु की ओर दीर्घ कैसे होगा तो फिर घुमास्ता का शाम होली सो को सा हो गया शाह को फिर ये दीर्घ होकर के अवश्यते अवश्यते निश्चिय अर्थ आप कैसा निश्चय करते हैं उत्तर देते है उक्ता अनुवादाद तो उक्त का अनुवाद किया उक्त का अनुवाद अर्थात तो पूर्वार्ध में मंत्र में जो बात कहा चतुर्थ पाद में फिर उसको दोबारा कह देता है तो जहां पूर्व में कहा गया बात को दोबारा कहते हैं इसका तात्पर्य है कि इसमें महत्व बुद्धि रखना है कहीं कभी किसी को समझा देते हैं फिर दोबारा पूरा हो जाने के बाद फिर कहते हैं इसको तो याद ही रखना है इसमें कहते हैं महत्व बुद्धि अवधारण कहते हैं तो प्रश्न पूछता है कि कैसे आपको निश्चय हुआ कहते हैं कि दोबारा वो अनुवाद कर दिया चतुर्थ पाद में नो नो वेदेति वेद ये जो अनुवाद किया इसी से उक्ता अनुवादाद उक्तम ही अनुवदती जो पूर्वार्ध में मंत्र में कहा था मंत्र वाम पार्श्व में है ना हम मन सुवेदेती नो ने देती ये तो पहले कह दिया फिर चतुर्थ पाद में देखिये नो ने न वेद इस प्रकार नहीं है और वेद जानता भी है अनुवाद करने से निश्चय हुआ भाष्य में अनुदति कैसे कहते नो न वेदेती वेद च मंत्र का चतुर्थ पाद अनुवाद किया इसी से निश्चय हुआ कि यही एकमात्र एक ब्रह्मज्ञान का प्रकार है विदित अविदित से अन्य जो हमारा वास्तव स्वरूप है वही ब्रह्मा ब्रह्म आगे ठीक है मैं अभ्यासाख्य तात्पर्यिंग दर्शनाद अविषय तय ब्रह्म विज्ञान विवक्षित अभ्यासाख्यतात्पर्य लिंग तात्पर्य ग्रहण का लिंग छह होते हैं पसंगारा पूर्वता फलम अभ्यास फलमी च लिंग तात्पर्य निर्णय अर्थवादोपत्ति में दीर्घ तात्पर्य लिंग यहाँ अभ्यास पूर्वार्ध में कह करके चतुर्थ पाद में फिर कहना इसको कहते हैं अभ्यास बार बार कहना तो अभ्यास तात्पर्य लिंग दर्शन यहाँ तात्पर्य ग्रहण का लिंग है होने से वही एकमात्र प्रकार है ब्रह्मज्ञान ज्ञान का अभिषय तया है व्रह्म विज्ञान विवक्षित ब्रह्म का ज्ञानो ब्रह्म कैसे है कहते हैं अभिषय अर्थात ज्ञाता ही ब्रह्म है ये दशम मंत्र पूरा हुआ आगे एकादश मंत्र आगे है साठ पृष्ठ में देखिए पहले मंत्र अभी आचार्य और शिष्य इनका प्रश्नोत्तर ये पूरा हो गया क्योंकि कह दिया शिष्य आकर के कि हमको ये दृढ़ दृढ़ अभी निश्चय है कि हम जानता है आगे वो दोनों का पूरा हो गया शिष्य कृतार्थ हो गया चरितार्थ हो गया वो सब ऊपराम हो गया अभी श्रुति स्वयं कहती है विज्ञातं मतं यमतंग मत येदस अजानतामत येद हेतु देते हैं विज्ञातं अर्थ पुरुष से ब्रह्म अमतम अमतम अर्थात विषय तुन नहीं जानता है हमसे भिन्न कोई भी पदार्थ को हम विषय त्वे न जानते हैं कहते हैं इदम अयम इस प्रकार के कह देते हैं इस प्रकार की जो नहीं जानता है ब्रह्मो को हम ब्रह्मो को जानना कोशिश करेंगे तो शास्त्र कहता है कि ब्रह्मो को जानना चाहिए ये जानना कहने से हमारा बुद्धि में किस प्रकार के संस्कार है सर्वदा हम जानते हैं अपने से भिन्न विषय को अपने से भिन्न नहीं है ऐसा विषय को हम कितना जानते हैं जो हमसे भिन्न नहीं है ये हम लोग अंदर में पूछ करके देख सकते हैं हम लोग कितने ऐसे पदार्थ को जानते हैं जो हमसे भिन्न नहीं है तो हमारा संस्कार हमारा बुद्धि का जो स्वभाव वो हमेशा अपने से भिन्न को जानना जो इस प्रकार के नहीं जानता है ब्रह्म को वो कहते हैं कि जानता है ब्रह्म को ठीक जानता है इसलिए अपने से भिन्न पदार्थ को जानने का रुचि उसमें प्रयत्न उसमें श्रम ये सब धीरे धीरे घटा देना पड़ेगा जितना हो गया जीवन में बहुत हो गया और नूतन अधिक नहीं है अब तो उसको धीरे धीरे भूलाना है विषय त्वे ने जानना ये संस्कार धीरे धीरे बुद्धि का हटा देना पड़ेगा नहीं तो बुद्धि स्वरूप को कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा तदाकार ब्रह्माकार वित्तीय नहीं कर पाएगा पुरुष से साधक ब्रह्म विषयत्वेन न ज्ञातम् विषयत्वेन तुन न ज्ञातम अर्थात तो मैं ही हूँ जो जानने वाला है वही वास्तविक ब्रह्म है तस्य मतम वही ठीक जानता है ब्रह्म को और यश मतम जो जानता है कि मैं ब्रह्मो को जानता हूं जैसे जानने का हमको आदत है संस्कार है उसी के आधार पर अगर हम ब्रह्मो को जानते हैं अर्थात अपने से भिन्न वेदा। वो ब्रह्मों को वास्तव में जानता नहीं इसलिए ये जो खोज है हमारा कि हम ब्रह्मों को जानेंगे हम ब्रह्मों को जानेंगे हम को को इस प्रकार की खोज धीरे धीरे थोड़ा विचार करके और हटा लेना है हम अपने को ही जानेंगे अर्थात हम ही है इस प्रकार की धीरे धीरे विचार दृढ़ करना है ये ऐसा क्यों है जो ब्रह्मो को विषय तुन नहीं जानता वही ब्रह्मो को जानता है ऐसा क्यों है उसके लिए हेतु कहते हैं बीजानतम अभिज्ञातम जो वास्तव ज्ञानी है उसके लिए ब्रह्मो विषय तुन नहीं जाना जाता है अभिज्ञातम ये हेतु है जो वास्तव ज्ञानी है उसके लिए ब्रह्म विषय तुन नहीं जाना जाता है इसीलिए जो ब्रह्मो को विषय नहीं जानता है वो वास्तव ज्ञानी होगा उत्तरार्थ हेतु है इसी प्रकार के द्वितीय पाद में कहा गया जो ब्रह्मो को विषयत्व न जानता है वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है क्यों कहते हैं कि विज्ञातम किन का है अभिजानतम अज्ञानियों के लिए ही ब्रह्म विषयत्व न ज्ञात तो होता है हमसे भिन्न है ब्रह्म परमात्मा हमसे भिन्न है इस प्रकार की अज्ञानियों का ही ज्ञान है मानते हैं ऐसे भाष्य देखेंगे सतावन पृष्ठा में य मतमिति स्रौतम आख्याय उपस यतम एकादश मंत्र अथवादम श्रुति का ये वचन है ये शिष्य आचार्यों का वचन नहीं है श्रुति स्वयं कहती है क्यों कहते हैं कि आख्यायिका का जो अर्थ है आख्यायिका अर्थात तो गुरु शिष्य का संवाद इसका उपसंहार अब ये पूरा हो गया टीका में य मतम इति वाक्यार्थम संग्रहित व्याख्याति मतम अच्छा तो ये जो भाष्य में दिया यश्यातमती स्रोतम आख्यायिकाथों उपसंग एक संग्रह वाक्य है इसका अभी व्याख्यान करते हैं भाष्य में शिष्याचार्योक्ति अनुभव युक्ति प्रधानया आख्यायिकाया यो अर्थ सिद्ध स श्रौतेन वचन आगम प्रधानन निगमस्थनीयन संक्षेपत उच्य से शिष्य आचार्य उत्युक्ति तो प्रश्न प्रतिवचनम कहते हैं ये उक्ति प्रत्युक्ति कोई कहता है कोई उसका उत्तर देता है अथवा पूछते हैं उसका उत्तर देता है आचार्य पूछते हैं तो शिष्य उत्तर देते हैं अथवा शिष्य पूछता है तो आचार्य उत्तर देते हैं इसको कहा जाता है उक्ति प्रत्युक्ति ये हो गया शिष्य आचार्यों का बीच में लक्षण या अनुभव युक्ति प्रधान या आख्यायिक ये आचार्य और शिष्य का उक्ति प्रत्युक्ति है और इसमें अनुभव भी है शिष्य आकर के अंतिम में उसका अनुभव कहा ये वामो पार्श्व में जो दसम मंत्र दे दिया ना हम मन सुबह देती ये अनुभव हुआ और युक्ति प्रधान तृतीय द्वितीय तृतीय इत्यादि मंत्र में ये सब युक्ति दिया गया था स्रोत से स्त्रोत्र इत्यादि कहकर के न तत्र चक्ष गच्छती विषय नहीं होता है ये सब युक्ति दिया गया था तो ये पूरा जो आख्यायिका हुआ ये आख्यायिका का अर्थ हो गया आचार्य शिष्य का उक्ति प्रत्युक्ति शिष्य का अनुभव और आचार्य का वचन में जो युक्ति तर्क ये आख्यायिका का यो अर्थ सिद्ध जो सिद्ध हुआ स्रौतेन वचन श्रुति स्वयं अपने शब्द से कहती है आगम प्रधान एक नंबर टिप्पणी दे दिया आगम आचार्य परंपरा उपदेश आगम त आगम, आगम प्रधान अर्थात आचार्य परंपरा से हम इसको पहले श्रवण करते हैं इसका क्या अर्थ समझने के लिए कोशिश करते हैं आगे निगम स्थानीय भाष्य में दिया, उसके लिए टिप्पणी देते है उपस निगम निगम अन्य भाष्य में भी निगम अनस्थानीय है तो निगम निगमन कहते हैं अर्थात जो उपसंहार करते हैं जैसे आरम्भ में कहते हैं पर्वतो बिमान धूमात तो क्यों कहते हैं यो यो धूमवान स स बनिवान आगे उपनय वाक्य तथा च चम आगे निगमन करते हैं तस्मात तथेति तस्मत अर्थात ये निगमन उपसार करते हैं इसी प्रकार की यहाँ निगमन स्थानीय संक्षेप उचित है संक्षे आख्यायिका का जो अर्थ है उसको अभी आगम प्रधान निगम के द्वारा कहते हैं अर्थात तो उपसंहार करते है टीका में श्रौतम शिष्य से आचार्य च उक्ति न्यायापनाथम भाष्य में जो कहा गया यशा मतम श्रौतम ये श्रौतम का अर्थ कहते हैं शिष्य अथवा आचार्य का उक्ति ये नहीं है इसको कहने के लिए भाष्य में स्रौत शब्द कहा गया तेन श्रौतेन वचन न कथम उच्यते आकांक्षाया कथम उच्यते का अर्थ किम उच्यते अर्थात श्रुति ये बात क्यों कहती है शिष्य आचार्यों का बीच में विचार हो गया उन लोग शिष्य कृतार्थ हो गया वो चले गए तो फिर ये दूसरा व्यक्ति आकर के क्यों कहेगा इसका उपसार क्यों करता है इसके लिए प्रश्न होता है कथम उचित कथम अर्थात किम अर्थम श्रुति क्यों कहती है भाष्य में यद विदिताद अन्यद बाघादीना यद जो कहा गया यदम टीका में दे दिए यद ब्रह्म यदुक्तम जो ब्रह्म कहा गया और कैसे है वो भाष्य में उसको कहते हैं यद उत्तम यदक्तम यद, यद, यद ब्रह्म उतम कैसे उसका स्वरूप है कहते विदिताद अन्य विदित से भिन्न है क्यूँ विदित से भिन्न है कहते बाघादिनागोचर जो बागादी, बागादी कहने से मन के साथ सभी इंद्रिय इंद्रियों का जो गोचर हो जाएगा वो विदित होगा विदित अर्थात विशेषण ज्ञात विषयत्व ज्ञात होगा ब्रह्म हो किंतु इंद्रियों का विषय नहीं होने से वो विदित नहीं होगा और मीमांसितम चुभव उपपत्ति भ्यांग ब्रह्म तथे ज्ञातव्य मीमांसितम छिष्य एकांत में बैठ करके विचार करके निश्चय करके आया अनुभव उपपत्ति अनुभव और तर्क आगम आगम के आधार पर आचार्य का उपदेश और तर्क और स्वानुभव ये तीनों अगर एक विषय को हो जाएंगे इसमें कभी संशय नहीं होगा अनुभव उपपत्ति भ्याम ब्रह्म जो ब्रह्म ज्ञात हुआ मीमांसित मीमांसा करके विचार करके जो ज्ञात हुआ तो तथे ज्ञातव्यम अर्थात तो वह ब्रह्म को उसी रूप से ही जानना है हम अम, हमारा स्वरूप वही है वो हमसे भिन्न नहीं है कथ कस्मा क्यों इसी प्रकार के जानना है कहते हैं मतम मत यदिशा प्रयुक्त प्रवृत्य साधकस्य अमतम अविज्ञातम अविद ब्रह्म इति आत्मत्व निश्चय आत्मनिश्चय फलसअवबोधतया विविदिशा निवृत्ता अभिप्रायः मतम जिसका बिच, मतलब विचार से कहता है कि ब्रह्म विषय तन तो ज्ञात तो नहीं होता ये तो मंत्र का प्रतीक ले लिए उसका अर्थ कहते कहते हैं यश्या, यश्या हैं साधक वो साधक ये क्यों ब्रह्म का विषय में लगा हुआ है कहते हैं विविदिशा प्रयुक्त प्रवृत विविदिशा प्रयुक्त तेना प्रवृत दिशा हुआ बिबिदिशा इसमें धातु क्या है विद ज्ञान है उसे प्रत्यय हो गया सन प्रत्यय हो गया तो बीबी दिशा विद धातु फिर सेट है अनिट है अनिट हैिशा तो कैसे बनेगा बीबी है ना बिद के आगे सन को ईट हुआ तभी तो, तो बीबी दिशा बनेगा इस अदादि गणिय जो विध धातु है वो सेट है बाकी जितने चार गण में है तो वो सब अनिट है ये सब अनिट है दिशा, प्रयुक्त विद विदिशा अर्थात वेदितुम इच्छा जानने का इच्छा ये ब्रह्म क्या है जानने का इच्छा हुआ तो उससे प्रयुक्त होकर के प्रभुत्व हुआ अर्थात वेदांत श्रवण में प्रभुत्व हुआ विविधिशा या प्रयुक्त तेन प्रवृत ऐसे कौन है कहते हैं अमतम है। ब्रह्म उसके लिए अमतम अमतम अर्थात अभिज्ञातम उसका अर्थ कहते हैं अविदित ब्रह्म हमसे भिन्न इस प्रकार की उसको ज्ञान नहीं हो ब्रह्म अविदितम ब्रह्म इति आत्मत्व आत्मनिश्चय फलावसाना अवबोधतया इसका आत्मत्व निश्चय फलावसाना अवबोधतया ये जो शब्द हैं इसका अन्वय टीका में दिखाते हैं पूर्व पृष्ठा में है तो भाष्य में कहा ब्रह्म को जैसे जाना अर्थात आगम से सुना अनुभव उपपत्ति से निश्चय किया वो ब्रह्म ऐसे ही जानना है और कैसे नहीं तो टीका में कहते हैं गोपाला दिन इमतत्वम पाठ संशोधन करना है क्या गोपाला दिन मतत्वम वहाँ के आधा तौकार है उसको काट देने का है टिप्पणी होगी संशोधन गोपाल दिना में वो अमतत्व न ब्रह्म ज्ञानी के लिए भी अमत है यश्य अमत ज्ञानी के लिए भी ब्रह्म अमत है और जो बिल्कुल अर्थात पामर है शास्त्र संस्कार नहीं है उसको ब्रह्म ज्ञात है क्या उसके लिए भी अमत है वो तो ब्रह्म का जो शब्द सुना ही नहीं है यहाँ कहते हैं गोपालदिना अर्थात जो ब्रह्म क्या है वो शब्द ही सुना नहीं अभी ज्ञानी के लिए भी ब्रह्म अमत हुआ और जो ब्रह्म शब्द भी कभी सुना नहीं उसके लिए भी अमत हो गया ये दोनों बराबर ऐसा नहीं है क्योंकि मंत्र कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म अमत है कहेंगे ठीक है जो बिल्कुल कभी जीवन में शास्त्र सुना नहीं उसके लिए भी तो ब्रह्म अमत है तो ऐसा ही हो जाएगा क्या कहते नहीं गोपाल आदि नामी वह अमतत्व न विवक्षितम यहाँ जो श्रुति कहती है कि ज्ञानी के लिए ब्रह्म अमत है ओ, गोपाला दिन गाय चराने वालों को जैसे यह नहीं है टिप्पणी में देखिए छह नंबर में गोपाला दीनाम ईवात्म तत्व ऐसे टीका में गोपाला मीवात्मा प्रकार को हटाना पड़ेगा हाँ अम अज्ञान विषयत्व रूपम गोपालादिनामेव गोपाल आदि यहाँ भी तकार हटाना पड़ेगा हम लोग का तो कुछ अलग पाठ था गोपालादिनामेव अमतत्व अज्ञान विषयत्व रूपम कले तकार अधिक है न पुराने में भी यहाँ कुछ गलत पाठ है छह नंबर टिप्पणी गोपालादिनाम आदि नाम ईवा मतत्व ऐसा होना चाहिए मतत्व वहां तो में दो तकार हो गया तो में दो तकार है ना गोपाल आदि नाम अमतत्व अर्थात तो वो दो तकार से एक तकार भी काटना है यहां तो हम भी काटे अच्छा आगे टीका में तो जैसे गाय चराने वालों को ब्रह्म का विषय में कोई ज्ञान नहीं है उनके लिए अमत ऐसे ज्ञानी का अमत यहाँ ये बात नहीं कहा जा रहा है क्या चाहिए न ये देखिए वास्तविक वहा क्या है नहीं तो गोपाला गोपाल आत्मतत्वम अज्ञान विषयत्व रूपम ना ना, ना। अमतत्वम वहां भी अमतत्वम होगा जो टीका में है वो यही रहेगा दिकार दिकार दिकार एक रहेगा अमतत्व वहां क्या हो गया था ना आत्म तत्वम इस प्रकार की पाठ था तो तत्त्वम होने से दो तकार आ जाएगा अभी तो अमतत्व तो इसलिए दो तकार क्यों आएगा अमतत्वम इसलिए टीका में जैसे है गोपालादी नाम ईवा मतत्वम जैसे टीका में है यहां ऐसे चाहिए मतत्वम अच्छा वहां भी तो टीका में भी तो दो तकार हो गया अच्छा अच्छा वो हम नहीं देखा था टिप्पणी में देख रहा था क्या ना पहले आत्मा तत्व तो लिख देते हैं इसलिए दो तकार लगा देते थे अभी एक ही होगा हम्म आएगा उन्नीस के आसपास पृष्ठ संख्या पहले टीका देखिए क्या है एकादश मंत्र टीका में यह दुप्तम इति प्रतीक आगे दोनों में एक तकर होगा अमतत्व पहले आत्मतत्व पाठ था इसलिए दो तकर हो गया था ठीक है मैं आगे ब्रह्म आत्मत्व निश्चय फलावसान अवबोध ब्राह्मण आत्मत्व अर्थात ब्राह्मण ष्टी है आत्मत्व में तो है अगर षष्टि हटा देंगे तो ब्रह्म आत्मा है अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं इस प्रकार की निश्चय तो निश्चय फल निश्चय फल है निश्चय रूपक का फल ये अवसान है जिस अवबोध का बहुवी है ब्रह्मण आत्मत्व निश्चय फल अवसानो फल अवसानो यश अवबोधस्य अवबोध अववद्धा अर्थात ज्ञान तो ज्ञान फल देने वाला ज्ञान क्या फल देगा कहते मैं ही ब्रह्म हूँ ब्राह्मण आत्मत्व निश्चय यही फल है वो फल अवसान है जिस अवबोध का अर्थात ज्ञान होने के बाद उसका फल हो जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूं यश स तथोक्त स तथोक्त अर्थात आत्मत्व निश्चय फलावसानावबोध तस् भावस्तत्ता तत्ता होने से कितना दूर तक हो जाएगा आत्मतत्व तो नहीं आत्मत्व तो निश्चय फलावसाना बबोधता ऐसा हो जाएगा तत्ता तया बुभुत सा तया हो जाने से आत्मत्व निश्चय फलावसाना बबबोध तया यही भाष्य में दिया है देखिए अंतिम शब्द प्रथम पंक्ति का ब्रह्म इति आत्मत्वनिश्चय फलावसाना बबोध तया आत्मत्व निश्चय फल अवसान है जिस ज्ञान का अर्थात यही निश्चय हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ तया उस प्रकार के निश्चय के द्वारा विविधिशा निवृत्ता ब्रह्मो को जानने का और इच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार की निश्चय हो गया इति अभिप्रायः आगे भाष्य में अच्छा टीका मैं और विचार्य माणे ब्रह्मण आत्मत्व पर अतिरिक्त मंत्यामत विचार्य विचार करने से ब्रह्म आत्मसा ब्रह्म आत्मा अर्थात मे ही ब्रह्म हूं। इस प्रकार के निश्चय हो जाने से सात नंबर टिप्पणी दिया बेद, मतत्व वेदन इति मतत्असंभवाद वेदना एक तया मतत्व असंभवात मिल गया क्या सट गया क्या अलग है तो है? ठीक आत्मा ज्ञान रूप है जो ज्ञान रूप है तो उसका और ज्ञान हो जाएगा ये नहीं होगा वो तो स्वयं ज्ञान रूप ही है मतत्व असंभवात उसका और ज्ञान नहीं होगा टीका मैं विचार्य माणे ब्रह्मण आत्मत्वे न्यवसात तो ब्रह्म ही आत्मा है आत्मा अर्थात में जो आप है आप ही ब्रह्म हो अतिरिक्त मंतव्य अभावत और कुछ जानने का बाकी नहीं रह गया ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो और कुछ जानने का बाकी नहीं रहा और ब्रह्म का ज्ञान हुआ स्वरूप आप ही है मैं ही हूं इस प्रकार के निश्चय होने से अमातम और कुछ मंतव्य अर्थात जानने के लिए बाकी नहीं रहा हमसे भिन्न पदार्थ को हम जब जानते हैं तब तो कहते हैं मतम जब हमसे भिन्न पदार्थ कोई नहीं रहा जानने के लिए और जो मैं हूँ वही ब्रह्म हुआ इसलिए कह दिया गया कि अर्थात हम ब्रह्म हैं हमसे भिन्न और कोई पदार्थ नहीं है इसलिए भिन्न पदार्थ को ब्रह्मत्व नहीं जाना जा सकता है तो अमत कह दिया गया भाष्य में तस्य मतम तथा ज्ञातम तेन विदितम ब्रह्म येन अविशयत्वेन अषयत्व आत्मत्व प्रतिबुद्धम इतर्थ तस् मतम तस् साधक मतम मतम अर्थात ज्ञातम अर्थात तेना के द्वारा ब्रह्म जान लिया गया येन जिसके द्वारा अविषयत्व विषय तेन न प्रतिबुद्धम ब्रह्म विषय नहीं बनता है ब्रह्म तो स्वरूप है मैं ही हूं अर्थात जो खोजता है ब्रह्म को वही ब्रह्म है इसी प्रकार की वो जान लिया स सम्यक दर्शी वही ठीक जानता है दर्शी दृष धातु ज्ञानार्थक है वही ठीक जानता है विज्ञान अनंतरमेव अवसितत्वात् याननमें ब्रम्ववादत भवति विज्ञान विज्ञान अनंतरमेव ज्ञान हो जाने के बाद अनतरमें विलबन ब्रह्मात्म्बाव ब्रह्मत्म अवसितत्वात् मे हि ब्रह्म तो ब्रह्मण आत्म इसी प्रकार की अवसित अवसित निश्य हो गया तो सर्वतो सर्वो फिर उसका और कोई कार्य कर्तव्य नहीं बच गया ब्रह्म का हो गया तो कोई और कर्तव्य नहीं बच गया कार्या सर्वतो ब्रह्मा मृतेन तृप्त कृतकृत योगि नैवास्थ कि कर्तव्य अस्थेत सतत्व तो, तो ये कहते हैं शास्त्रकार लोग कहते हैं ये कहा का ये तो शायद पंच पंचदशमी भी है ये श्लोक किंतु ये कहा का मूल का ये तो विस्मरण नहीं ब्यास वचन में ऐसा शायद कहें अच्छा अच्छा हो सकता तो है तो ब्रह्मा मृत न तृप्त कृतकृत्य जो ब्रह्म मृत से तृप्त हो गया ब्रह्म प्राप्त कर लिया अर्था मैं ही ब्रह्म हूं निश्चय हो गया कृतकृत्य हो गया कृतम कृत्यम येन जो करना था सब कर लिया ऐसा जो योगी है नई वास्ते वास्ती किंचित कर्तव्य उसका कुछ बचा ही नहीं गया अस्थि और कुछ कर्तव्य बच गया कहते हैं कि न स कर्तव्य नहीं बचा तो फिर महाराज सिर्फ रोज आते हैं सुबह पांच बजे कहते हैं इतना स्वभाव पड़ जाता है तभी तो उस स्वभाव को हटाने से लगेगा कि कर्तव्य हो रहा है इसी प्रकार की जब जीवन स्वभाव से सात्विक हो जाएगा तब तो जानेंगे कि कृतकृत्य हो सकता है रजस्तमस्त रहने का अवस्था में कभी कृतकृत्य हो ही नहीं पाएगा तो जीवन को पूरा सात्विक पहले बनाना है तब तक तो कर्तव्य बोधर रहेगा जब हो जाएगा सात्विक तभी ज्ञान होगा तो फिर कृतकृत्य होगा अब स्वभाव ही सात्विक बन गया होगा ज्ञान अमृत अच्छा ये तो हमको तो ऐसे स्मरण ब्रह्मा तृप्त ये महाराज जी कहीं एक बार ये बारोक कहे थे ब्रह्मा नृप्त पंचदश में शायद इसको हमको लगता है दिया है उदाहरण किया है अच्छा तो कार्याव उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा विपर्य मिथ्या ज्ञानो भवती विपर्य अर्थात इससे अन्य प्रकार से जानता है तो विपर्यय अर्थात जो ब्रह्मो को आत्मत्व न जान लिया उसका कोई कार्याव नहीं रहेगा यहाँ व्यापक क्या हो गया मतलब उसका कार्याव हो जाएगा जो ब्रह्मो को आत्मत्व न जान लिया उसका कार्यभाव रहेगा ये हो गया अन्वय अभी इसका व्यतिरिक कैसा कहेंगे जिसका कोई कार्य रहेगा वो ब्रह्म को आत्मत्व ने नहीं जानता है तो इसको टिप्पणी में कहते हैं विपर्यण का अर्थ भेतरी की व्याप्ति कहेंगे कहते हैं कार्य भावा भावे कार्य भावा भाव अर्थात कार्य है अभी कर्तव्य है तो फिर वो मिथ्या ज्ञान अर्थात बहुग्री है मिथ्या ज्ञान यश्य तो मिथ्या ज्ञान क्योंकि ये मिथ्या ज्ञान शब्द पुंगलिंग दिया न पुंगलिंग दिया तो अगर ये तत्पुरुष होगा फिर पुंगलिंग बनेगा नहीं बनेगा तो यही जानने का उपाय है कि बहुब्री हुआ है तो बहुब्री होने से वो साधक ससम्यक सा दर्शी बाकी आरंभ किया था ससम्यक दर्शी और जिसको विपर्यय हो जाएगा ये मिथ्या ज्ञान हो गया अर्थात आदर्शी अज्ञानी हो गया कर्तव्य बोध रहेगा आगे भाष्य में कथम वो जो आत्मत्व ने ब्रह्मो को जाना वही ही है जो विपरीत हो गया वो मिथ्या ज्ञान हो गया कथम कहते हैं मतम विदितम ज्ञातम मया ब्रह्म इति यश विज्ञानम स मिथ्यादर्शी ये मिथ्या ज्ञान कैसे है उसको दिखाते हैं वो क्या जानता है कहते हैं ब्रह्म मया ज्ञातम मैंने तो ब्रह्म को जान लिया जैसे घटपट को जानते है ऐसे ब्रह्मो को जान लिया यश्य विज्ञानम जिसको इस प्रकार की बोध है स मिथ्यादर्शी विपरीत विज्ञान यहाँ भी बहुब्री है विपरीतम विज्ञानम यश वो विपरीत जानता है ब्रह्म भ्रांति है उसको तो क्यों ऐसे वो भ्रांत क्यों है कहते हैं विदिताद अन्यत्वाद ब्रह्मणो ब्रह्म जो है वो विदिताद अन्य है जिसको हम जानते हैं वो ब्रह्म नहीं है ब्रह्म विदिता से अन्य है और यह जान लिया ये व्यक्ति जान लिया की ब्रह्मो को मैं जान लिया विषय वो तो भ्रांत है ही न वेद इसलिए स न वेद न वेद ता न बीजाती तत सिम अवैधिक विज्ञान से मिथ्यात्व अब्रह्म विषय तया मिथ्यात्व के आगे विराम कट जाएगा अब्रह्म विषय तया निवात यहाँ विराम हो जाएगा हा म पूरा हो जाएगा ठीक है इसे सिद्ध हुआ ततच विज्ञान वही वास्तव विज्ञान है अर्थात तो ब्रह्म विदित अविदित नहीं है ये वैदिक विज्ञान इससे कुछ अन्य प्रकार से जानता है तो वो मिथ्या है क्यों कहते हैं अब्रह्म विषय तया नि तत्व तो वो निंदित है अर्थात वो ब्रह्म को ठीक से नहीं जानता है निंदितत्व अच्छा निंदा कहाँ आगे दिखाते हैं भाष्य में तथा तथा तथा के आगे विराम है वो कट जाएगा कपिल विदित ब्रह्म ब्रवस्थित तर्क जन्यवाद विविदिशा अनिवृत्ते मिथ्यात्म कपिल कणभु कणभु कणाद महर्षि वैशेषिक दर्शन का प्रणेता कपिल सांख्य दर्शन का प्रणेता ये सब इनका जो समय समय सिद्धांत वो सभी विदित ब्रह्म विषयत्वात ब्रह्म विदित है हमसे भिन्न है इस प्रकार की विदित ब्रह्म विषयत्वात अर्थात ब्रह्म विषय बनता है इस प्रकार की वो लोग मानते हैं और सिद्ध करते हैं तर्क के आधार पर और तर्क का कोई स्थिरता नहीं है अधिक बुद्धिमान आएगा तो हमारा सारे विचार को बदल देगा इसलिए कहते हैं तर्क अनवस्थित अनवस्थित तर्क जन्यवाद विविदिशा अनिवृत्तेश्च कुछ अनुभव हो गया कुछ जान लिया किसे सुन लिया निश्चय हो गया ये तो हो गया और बड़ा कोई अधिक बुद्धिमान आया उसका बुद्धि को पूरा विचलित कर दिया कहते हैं फिर उसका विविदिशा फिर होगा कि अच्छा हमने तो ठीक नहीं जाना ब्रह्मो को जानना पड़ेगा तो उसका विविदिशा वेदी तुम इच्छा जानने का इच्छा इसकी निवृत्ति नहीं होगी इसलिए वो मिथ्या ज्ञान उसका हो अनिवृत्त ज्ञान से विज्ञान से मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और स्मृति भी कहती है वेद से जो ज्ञान होता है वही ही वास्तव ज्ञान उससे अतिरिक्त जो ज्ञान हो जाता है वो सब तो मिथ्या है केवल भ्रांति यो वेद स्मृतयो स्मृत यो या कुदृष्ट सर्वास्थ निष्फला प्रोक्ता स्मृता या स्मृतयः यादवाह्यामृत या कुदृष्ट ताफला प्रोक्ता स्मृता वेद बाह्य जो स्मृति होते हैं अर्थात वैदिक ब्रमात्मक्य को आश्रय नहीं करके नाना आत्मा मानने वाला ये सब जो होते हैं स्मृति और याच का जो सब कुदृष्टि है कुदृष्टि अर्थात वेद का विरोधी कह देना कुछ वेद का अनुसरण नहीं करना एक बात है और वेद का विरोध कर देना ये दूसरा बात है वेद का विरोध अर्थात जैसे बौद्ध इत्यादि हो गए जो सब कुदृष्ट ताफला वो सब विद्या है प्रोक्ता ऐसे कहा गया और शाह ही तमो निष्ठा तमो टिप्पणी अज्ञान मूलकत्व मिथ्याभूता अज्ञान से वास्तव तत्व का ज्ञान नहीं होने से बुद्धि से कुछ ना कुछ कल्पना कर देते हैं ये सब तमोनिष्ठा अज्ञान आधारित वो सब स्मृति इति। आगे भाष्य में विपरीत मिथ्या ज्ञान और अनिष्ठत्वादी जो विपरीत ज्ञान होता है अथवा जो मिथ्या ज्ञान होता है इति हाँ। अच्छा ठीक हाँ है वो ले ले सकते हैं क्योंकि श्लोक को, को इति कहता है तो इसलिए पूर्व पृष्ठा में ले लेने से ठीक है और चले तो चले कोई <laughs> आगे जो नया पुस्तक आएगा किंतु पूर्व में दे देंगे उसका हाँ। विपरीत मिथ्या ज्ञान अनिष्टत्वात अनिष्ठत्त ज्ञान अब्रह्म तो और मिथ्या ज्ञान अर्थात अन्य पदार्थों को मानना देह इत्यादि देह प्राण बुद्धि इत्यादि को ब्रह्म मानना ये हो गया मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान ब्रह्म और विपरीत ज्ञान ये अब्रह्म का अर्थात मैं ब्रह्म नहीं हूं मैं अब्रह्म हूं मैं अब्रह्म हूं यह हो गया विपरीत ज्ञान और देह को ब्रह्म मान लेना अर्थात तो मैं देह हूं इसलिए देह ब्रह्म है ये हो गया मिथ्या ज्ञान दो थोड़ा अंतर है इसमें विपरीत मिथ्या ज्ञान अत अभिज्ञात बिजानता विज्ञातम अभिजानता पूर्व हेतुवादक्यात्तराध जो दिया अभिज्ञात बिजातम विज्ञातम अभिजानतम ये कोई कहेगा कि ये पूर्व पूर्वाध का अनुवाद है तो यह भाष्यकार कहते हैं अनुवाद करना व्यर्थ है क्यों अनुवाद करना है तो अगर अनुवाद फिर नहीं होगा अनुवाद होने से व्यर्थ माना जाएगा तो फिर ये उत्तराध्य किस लिए कहते हैं पूर्वार्ध का हेतु कथन हो रहा है पूर्वार्ध में है यश्या मतम मतम, अर्थात जो ब्रह्म को विषयत्व नहीं जानता है वही ठीक जानता है क्यों कहते हैं ज्ञानी लोगों के लिए ब्रह्म अभिज्ञात है विषय ज्ञात नहीं है ये हेतु कथन हो रहा है हेतु हे तो उक्त उक्तित्वात इस प्रकार की पूर्व हेतुक्ति सब में हेतु उक्ति कथन अनुवाद क्यों नहीं होगा कहते हैं क्या होगा ठीक है मैं कथन अनाथकियां विजानता उत्तरार्धता अभिज्ञातम विजानतम ये उत्तरार्ध है उसका एक संग्रह वाक्य से भगवान भाष्यकार कह दिए उसका विवरण स्वयं भाष्यकार कर रहे हैं भाष्य में अनुवाद मात्रे वचनम् इति पूर्वोक्तर यश्यात इत्यादि न ज्ञाज्ञान ज्यान हेतु उच्यते अनुवाद किया जाएगा उत्तरार्ध तो ये अनर्थक है व्यर्थ है जो कह दिया फिर दोबारा कहना क्या आवश्यक है इति। इसलिए पूर्वोक्त यो पूर्वोक्त अर्थात पूर्वार्ध में दो बात कहा गया एक प्रथम पाद में एक द्वितीय पाद में उसका क्या कहा गया था कहते हैं मतम इत्यादि ना जो पूरा पूर्वार्ध है उसके द्वारा जो कहा गया था क्या कहा गया था कहते ज्ञाना ज्ञान यश्यातम मतम ये ज्ञान कहा अज्ञान कहा मंत्र का पूर्वाध में है यश्यातम तस् मतम ज्ञान का कहा गया और मतम यश स नेद अज्ञान इसी को यहाँ कहते हैं कि ज्ञान ज्ञानयोर तो ज्ञान और अज्ञान पूर्वार्ध में कहा गया तो पूर्वार्ध में जो ज्ञान अज्ञान ओर पूर्वाध ओर हेत्थत्व इदम उच्यतेदम अर्थात उत्तरार्ध उचित पूर्वार्ध में ज्ञान अज्ञान स्थिति कहा गया उसका हेतु उत्तरार्ध में दे दिए हेतुअर्थत्व अच्छा आगे टीका में अयम अर्थह ये यहाँ इसका सार है पूर्वेशाम अच्छा पूर्वेशम ब्रह्मता एव ब्रह्मण प्रसिद्धवाद पूर्वेशम चार नंबर टिप्पणी दे दिए याज्ञ बल्क्यादी नाम ज्ञानी नाम जो लोग पहले ज्ञानी हो गए थे उनके लिए ब्रह्म ब्रह्मतम पूर्वेशम अर्थत ज्ञानी नाम पूर्व समय में जो ज्ञानी लोग हो गए हैं उनके लिए अभिज्ञातत्व ब्रह्मणः प्रसिद्धवाद उनके लिए ब्रह्म कैसे प्रसिद्ध था कहते हैं अभिज्ञात विषयत्व ज्ञात नहीं है पूर्वेश ब्रह्म बीजानतम समस्त पद होना चाहिए पूर्व हम ब्रह्म बीजानता द्वितीय लेने से न फिर ब्राह्मणी होना चाहिए तो ब्रह्म बीजानता में समस्त पद होना चाहिए ये टीका में हेतु अर्थत्व ना देख लीजिए अच्छा ठीक है समय हुआ अलग है अच्छा हाँ हाँ इसका अन्वय इस प्रकार होना है पूर्वेशम भिजानताम ब्रह्म अभिज्ञातत्व ब्रह्मण प्रसिद्धत्वात पूर्वेशम भिजानताम मतलब बीजानतम का अन्वय ब्रह्म के साथ नहीं जाकर के पूर्वे श्याम के साथ लेंगे तो पूर्व श्याम बिजानतम ब्रह्म अभिज्ञा तत्व ना है वह किन्तु तो आगे फिर ब्रह्म दिया ना ठीक है इसको थोड़ा और बड़े महाराज के पुस्तक में अलग है ये ब्रह्म का अन्वय थोड़ा देख लेंगे ओम संग नो मित्र संगण संगो भगत् यम सं